देवी भागवत दूसरा स्कंदन कश्यप ने कहा सर्पराज मुझे धन की आवश्यकता थी महाराज परीक्षित को साप लग गया है उन्हें साप काटेगा मैं अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार कर दूं तो मेरी आवश्यकता पूर्ण हो सकती है यो विचार कर ही मैं घर से चला था तक्षक बोला बिजवर तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो वह मुझसे ले लो मैं अभी दे देता हूँ उसे लेकर तुम अपने घर पधारो इससे मेरी भी सफलता स्थिर रहेगी सूत जी कहते हैं परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर कर्तव्य के विषय में बार बार विचार किया सोचा यदि मैं धन लेकर अपने घर वापस चला जाता हूँ तो लोभ के कारण जगत में मेरी निंदा होगी यदि मैंने परीक्षित को जिला दिया तो मेरा वह यश होगा जो कभी मिट नहीं सकता प्रचुर धन मिलने के साथ ही किसी के जीवन दान से जो पुण्य होता है वह भी मुझे सुलभ हो जाएगा यश की रक्षा करनी चाहिए यश रहित धन को धिक्कार है रघु ने यश के लिए अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी थी हरिश्चंद्र और कर्ण अपना कृति फैलाने के लिए अकिंचन बन गए थे फिर राजा परीक्षित विश्व की आग से जल रहे हों तो मैं उनकी अपेक्षा कैसे कर सकता हूँ यदि आज मैं राजा को जीवित कर देता हूँ तो सभी प्राणी सुख से जीवन व्यतीत करेंगे क्योंकि राजा के नहीं रहने पर प्रजा का संघार तो निश्चित ही है राजा मर गए तो प्रजा के नाश का पाप भी निर्शीर्ष चढ़ जाएगा धन के लोभ से जगत में निंदा तो होगी ही इस प्रकार मन में विचार करने के पश्चात उस प्रकांड विद्वान का ने ध्यान करके देखा तो उसे पता लगा कि राजा की आयु समाप्त हो गई है महाराज का अंतिम समय आ गया है ध्यान से यह निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर घर लौट गया कश्यप को घर लौटकर सातवें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चला नगर की अंतिम सीमा में ऊंचे महल पर राजा परीक्षित बैठे थे बड़ी सावधानी के साथ मणिमंत्र और औषधि की व्यवस्था करके उनकी रक्षा की जा रही थी तब तक्षक चिंतित हो गया कहीं ना काट सका तो ब्राह्मण मुझे श्राप दे देगा इस भय से उसके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई तथा उसने ध्यानपूर्वक विचार किया कि इस ऊंचे महल में किस प्रकार बैठा जा सकता है इस राजा को ब्राह्मण ने श्राप दे रखा है इस मूर्ख ने उस ब्राह्मण को दुखी बनाया था पांडु के वंश में कोई भी ऐसा दुष्ट राजा नहीं हुआ जिसने तपस्वि मुनि के गले में मरा सर्प लपेट दिया हो इस घृणित कर्म करने वाले राजा ने अंतिम समय आ गया बुरे फल भोगने पड़ेंगे यह जानते हुए भी अपने भवन पर रक्षक नियुक्त कर दिए हैं निश्चिंत होकर स्वयं कोठे पर बैठा है और मृत्यु को भी धोखा देना चाहता है ब्राह्मण की आज्ञा पालन करने के लिए मैं किस प्रकार इसे जलाने में सफल हो सकूँगा मृत्यु टल नहीं सकती इस बात से यह मूर्ख बिल्कुल अनभिज्ञ है अतएव रक्षकों को नियुक्त करके स्वयं ऊंचे भवन पर बैठा आनंद कर रहा है देव अमित प्रतापी है यदि उसने इसकी मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ों यत्न करने पर भी यह कैसे बच सकता है मैं मृत्यु का शिकार बन चुका हूं। जानते हुए भी इस नरेश ने जीवन बनाए रखने की धारणा बना रखी है इसी से यह निश्चिंत होकर सुरक्षित स्थान पर जा बैठा है राजा का कर्तव्य है कि सभी समय दान पुण्य आदि उत्तम कर्म करे इससे दुख दूर हो जाता है और आयु में वृद्धि होती है यदि आयु न बढ़ी मरण समय ही आ गया तो स्नान दान आदि पवित्र के करके इस लोक से जाने वाले को स्वर्ग मिलता है अन्यथा नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है इस राजा के पास ब्राह्मण को पीड़ा पहुँचाने का पाप तो था ही भयंकर विप्रशाप अलग है मृत्यु की घड़ी निकट आ गई है इसे कोई टाल नहीं सकता इसके पास कोई योग्य ब्राह्मण भी नहीं है जो इसे यह बता दे कि ब्रह्मा द्वारा निर्धारित की हुई मृत्यु अनिवार्य है